पूर्व में नौ विक्षोभ नो, नो विक्षेप का वर्णन किया गया अंतराय को विक्षेप कहते हैं ना विक्षेप का विक्षेप का जनक विक्षेप को करने वाला तो पूर्व सूत्र में विक्षेप का वर्णन किया गया और विक्षेप के साथ और क्या क्या होते हैं उनको बता रहे हैं विक्षेप सह हुआ विक्षेप के साथ, वाले, के साथ होने वाले विक्षेप के साथ उत्पन्न होने वाले कौन है तो दुख है, दुख दौरम है, दौर मनस्य अंग मेरियत तो अंग मेदियत तो करते हैं अंग कंपन लोगों से किसी आप कि आप सिद्धासन से बैठिए पदमाश्रम से बैठिए तो कुछ लोगों के पैर कापते तो हैं देखा आपने? हाँ देखा होगा तो सिखाते है ना वो बैठ नहीं पाते आसन से बैठने में कापने लगेंगे ऐसे बहुत लोग हैं पर रहेगा दुख के के से अंग में और ये साथ उत्पन्न होते हैं संख्या कितनी है गिनना दुख के से अंग में जयत्व श्वास और प्रश्वास ये विक्षेप के साथ उत्पन्न होते हैं इनका व्याख्यान भाष्य के सहारे लिखेंगे दुखम आध्यात्मिकम आदि भौतिकम आदि दैविक तो दुखम आध्यात्मिकम आदि भौतिकम क्या आदिदेविकम दुख तीन प्रकार के हैं आध्यात्मिक आदि भौतिक और आधिदेविक आधि इसमें प्रथम दुख क्या है आध्यात्मिक आध्यात्मिक में जो आत्मा शब्द आया है यह शरीर और मन दोनों का बोध है आध्यात्मिक के अंतर्गत आध्यात्मिक आत्मिक है ना आत्मा शब्द शरीर और मन दोनों का बोधक है तो आध्यात्मिक दुख दो प्रकार के होते हैं शारीरिक दुख और मानसिक दुख शारीरिक दुख और मानसिक दुख तो, तो रोग के द्वारा, रोग रोग शरीर में होने से जो दुख होता है उसे क्या कहते हैं शारीरिक दुख और शारीरिक दुख भी क्या है आध्यात्मिक दुख है और मन में कामना आदि के होने से दुख होता है उसे क्या कहते हैं मानस दुख जैसे शरीर में रोग होने से दुख होता है उसे शारीरिक दुख कहते हैं और तो मन में कामना आदि के होने से दुख होता है उसे क्या कहते हैं मानस दुख तो ये मानस दुख और शारीरिक दुख ये दोनों ही क्या है आध्यात्मिक दुख हैं और दूसरा है? क्या है आध्यात्मिकम के आगे अधिभौतिकम मतलब भूत मतलब प्राणी भूतों से या प्राणियों से होने वाला दुख प्राणियों से प्राप्त होने वाले दुख को तो क्या कहते हैं अधिभौतिक दुख जैसे सिंह है सिंह से, से चोर से किसी मनुष्य से, से जो दुख प्राप्त होगा उसे कौन सा दुख कहेंगे भूतों से प्राणियों से प्राप्त होने वाले दुख को तो कहते हैं आदिभतिक दुख और तीसरा क्या है आधिदेविक अनुसार आधिदेविक देवताओं से प्राप्त होने वाला दुख जैसे ग्रह है ना नवग्रह ग्रह वाधा हो जाए ग्रह से बाधा हो जाए नक्षत्रों से हो जाए या तो वृष्टि या नावृष्टि ओला हो जाए ओला गिर जाए ये सब क्या है देवताओं से होने वाली बात है ये ठीक है हाँ सुनी पात तो कहते हैं आकाश से वज्र गिरता कभी कभी कभी कुछ तारा जो है ना उल्का तारा ये कभी कभी टुकड़े तुक, इनके गिरते हैं कभी कभी कहीं हैं? हाँ बिजली भी गिरती है ना कभी ये सब क्या इनसे जो दुख होता है उसे क्या कहते हैं आदि दुख जो देवताओं से होने वाले दुख को कहते हैं आधिदेविक दुख जो प्रेत बाधा से दुख वो भी आएगा आदि तो तीन प्रकार के हुए दुख ये कैसे? के उत्पन्न होते हैं हो जाएगा, तो साथ में क्या आ जाएगा? दुख।, दुख हो जाएगा जैसे प्रथम विक्षेप क्या उसके साथ दुख आ जाएगा अब देखेंगे दुख का लक्षण बताते हैं भाष्यकार प्राणी न तदुपाताय प्रयतंते न अभियत जिससे आहत आहत आहत हुए हुए हुए हुए हुए या जिससे आहत हुए, आहत हुए हुए, जिससे मतलब पीड़ित प्राणी उससे दूर करने का प्रयत्न करते हैं जिससे पीड़ित हुए प्राणी उसे दूर करने का प्रयत्न करते हैं उसे दुख कहा जाता है तो किससे आहत होते हैं प्राणी हाँ दुख से पीड़ित हुए हुए प्राणी प्राणी जिससे पीड़ित पीड़ित तो दुख से होंगे तो, तो किसको दूर करने का प्रश्न करते हैं तो एन से भी क्या लेना है दुख है ना और से क्या लेना है दुखम है ना एन से जिसको लिया है उसी को तथ से लेना है कि जिससे पीड़ित हुए प्राणी उसे दूर करने का प्रश्न करते हैं जिससे पीड़ित हुए प्राणी उसे दूर करने का प्रयत्न करते हैं उस वस्तु को दुख देते हैं दुख का बढ़िया लक्षण इन्होने कर दिया <laughs> कितना सुंदर लक्षण कर दिया इन्होंने सरल प्रतिकूल वेद नियम दुखम अच्छा अब देखेंगे यहाँ पर क्या है दौर मनस्यम इच्छा भी कहा था तो इसमें दौर मनस्य है ना तो दौर मनस्य का अर्थ है शोभा दौर मनस्यम का क्या अर्थ है शोभा और दौर मनस्य क्या है उसको बताते हैं इच्छा विभा की पूर्णता ना होनी चाहिए व्यक्ति बहुत बहुत इच्छाएं करता है और जब वो पूर्ण उनकी व्यक्ति बहुत इच्छाएं रखता है और उनकी पूर्ति के लिए प्रयास भी करता है और प्रयास करने पर भी जब इच्छा पूर्ण नहीं हो तो क्या हो जाता है हो जाता है मतलब व्याकुलता हो जाती है चित्त में कि इच्छा की ना ना होने से, इच्छा की ना होने से से इच्छा की की व्याकुलता को डोर मनस्कार कहते हैं शोभा कर से व्याकुलता है ना या संचलता शोभ कर से व्याकुलता या संचलता कह सकते हैं कि इच्छा की पूर्ति ना होने के कारण जो चित्त का क्षोभ होता है या जो चित्त की चंचलता होती है व्याकुलता होती है उसे क्या कहते हैं दौड़ मनुष्य तो दौड़ मनुष्य ये भी क्या है कि विक्षेप के साथ ही है विक्षेप के साथ साथ आ जाते हैं यदि अंगान एजयती कंपयती तब अंग यद अंगान जो अंगों को एजयती करते कंपयती जो अंगों को कपाता है उसे, उसे क्या कहते हैं अंग तो उसे क्या कहते हैं हाँ तो ये अंगों को जो कपाता है उसे कहते हैं मतलब अंग कंपन का हेतु कोई विकार लेकिन ध्यान देंगे अंग कंपन का हेतु जो विकार होगा वो विकार तो व्याधि के अंतर्गत आ गया आ गया ना हालांकि एजेटी है ना ये ये ऐसा रिजेंट है ना एजेटे बनता है ना बिना डिश तो यहाँ पर अंग कंपन का हेतु ऐसा रीजन तो है लेकिन फिर भी यहाँ लक्षणा से अंग कंपन ही अर्थ करना ठीक है अंग कंपन का हेतु यदि कोई दोष लेंगे तो व्याधि के अंतर चला जाता है अंतर्गत आ जाता है है ना इसलिए अंग कंपन ही अर्थ लोगों ने किया है लक्षण अर्थ आप समझ सकते हैं कि जो अंगों को कपाता है उसे अंग तो कहते हैं तो यहाँ पर अंग कंपन ही अर्थ लेना है तो बहुत लोग तो आसन लगाने में उनके पैर होते रहते हैं वो भी अच्छा है, नहीं है और ये तो बड़ी व्याधि से ना कोई कोई किसी के हाथ लेते हो तो कोई रोग है ना क्या कहते लकवा थालिस पक्षाघात कहते संस्कृत में है उस किसी का लकुआ हिंदी में लगता लगता लगता। लगता। कहते मराठी में लकवा देते थालिश कहते इंग्लिश में संस्कृत में है हाँ वो पैरालिसिस पूरा डेढ़ जैसा है तो कुछ कम डेड होने के कारण ऐसा हो जाता होगा <laughs> <laughs> कुछ होगा की वो काम नहीं करता है या तो कुछ अलग अलग रोग हो सकते हैं पैरालेसेज में काम नहीं करेगा हिलने वाला कोई दूसरा हो जाएगा रोग ऐसा कुछ अंतर हो सकता है धंग वायु जो आप कह रहे हैं ऐसा हो, हो, हो सकता है चलेंगे के बाद ये क्या है इसमें पाठ प्राणो कह कहीं पर प्राणी है, है। पाठ अंतर है क्या नहीं? नहीं। तो प्राणो यद बाह्य वायु आचमत ऐसा श्वास प्राण यहाँ आचमत क्रिया का करता है कौन प्राण कि प्राण जिस बाह्य वायु का आचमन करता है जो बाहर वायु है ना तो प्राण जिस बाह्य वायु का आचमन करता है या प्राण जिस बाह्य वायु, वायु को अंदर खींचता है और जब प्राणी है तो प्राणी करता हो जाएगा है ना प्राण अस्थ अस्तिति प्राणी प्राण दागी जी ऐसा कि प्राणी जिस बाह्य वायु, वायु को अंदर खींचता है तो सह करते वह कौन नहीं प्राण से नहीं यज्ञ से जिसको लेना है से जिसको लिया है उसी को लेना है यहाँ पर सह से तो वही जो जो कौन है वह वायु अंदर गई हुई अंदर खींची गई वायु श्वास को किसे कहेंगे अंदर खींची गई वायु को ऐसा की प्राण जिस वायु वायु का आचमन करता है प्राण जिस वायु वायु को अंदर खींचता है वह श्वास कहा जाता है मतलब वह अंदर गई हुई वायु श्वास कही जाती है वायु जाती है जो कौन जो अंदर गई है यद कोष्ठम वायु थी सार्य थी क्रिया का करता वही प्राणा समझ लेंगे प्राणा या प्राणी प्राण जिस उदृस्त वायु को बाहर निकालता है प्राण वह कौन बाहर निकली हुई वायु है बाहर निकली हुई वायु कहाँ से उधर से प्राण जिस उदरस वायु को बाहर निकालता है उसे प्रश्वास कहते हैं मतलब उधर से बाहर निकली हुई वायु को क्या कहते हैं प्रश्वास अब ध्यान देंगे तो श्वास और प्रश्वास को भी क्या बोला है ये विक्षेप के साथी हैं तो प्राण क्या है कि अंदर है यदि रेचक करने में रेचक करने में क्या है कि यह श्वास बाधा है सामान्य रूप से जो श्वास प्रश्वास चल रहे हैं उनको यहाँ पर बाधा नहीं कहा गया है मनुष्य के सामान्य रूप से जो श्वास प्रश्वास चलते हैं उनको बाधा नहीं कहा गया लेकिन क्या है कि यदि अधिक जोर है श्वास का तो उसमें रेशक में बाधा है और प्रश्वास का यदि अधिक जोर है तो किस में बाधा आएगी पूरक में और कुंभक में क्या है दोनों ही बाधाएं आ जाएंगी तो सामान्य रूप के चलते हैं उनको वादा नहीं कहा बल्कि साधन काल में ये किसी किसी उपस्थित हो जाती है ये देर तक वो नहीं कर पाता पूरा कुम्भ ऐसा अब देखेंगे तो तो जैसे साधन काल में आदमी को दिन कर था, था था था था था था जा रहा है वो अच्छी बात है तो नहीं, तो उसको ये माना जाए की वो वो वाले ये शेप है यानी सीधा तो कोई भी ना तो कुम्भक कर सकता है ना इतना लंबा रेटिंग कर सकता है और हाँ। ना ही वो पूरक कर सकता है हाँ। तो इस चीज़ को अगर ऐसा माना जाए कि तो पता चलना है कि वो पूरक कर रहा है अब थोड़ा रुका भी है और रेटिंग भी कर रहा है तो इस चीज़ को क्या माना जाएगा से तो इसने बोल दिया है स्वास्थ्य आना जाना हाँ। वो ये देर तक लोग बहुत लोग तो बहुत बहुत देर तक कुंभक करते हैं बहुत समय तक लोग करते हैं घंटों कर सकते हैं योगी लोग ऐसा तो उस क्रिया में बाधा है और साधना के लिए वो ठीक है स्वास्थ्य का पता ही नहीं चले अपना चिंतन कर रहे हैं वो एक अलग साधना है वो भी अच्छी बात है स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं जाए अपना चिंतन कर रहे हैं धे का वो अच्छी बात है लेकिन जब प्राणायाम का अच्छा अभ्यास करना है तो फिर बाधा बनी हुई है ऐसा स्वास्थ्य पर मन की एकाग्रता करना, करना वो एक अलग साधना है जब करना एक अलग है स्वास्थ्य पर हमेशा ध्यान रखना वो आ रहा है जा रहा है ध्यान हमेशा स्वास्थ्य पे रखेंगे उससे बहुत एकाग्रता हो जाती है नहीं सोहम में तो फिर वो स्वास्थ्य में एकाग्रता की उतनी ध्यान देने की जरूरत नहीं है वो स्वाभाविक ही होता रहता है तो हम उस बात कहते हैं लेकिन ये अभी उसे प्राणायाम का ही विघ्न बनता है और साधन का ही नहीं बनता है ये, ऐसा। अच्छा, अब देखेंगे। कहां गया विक्षेप साफ हुआ ये सभी विक्षेप के साथ उत्पन्न होते हैं विक्षिप्त चित्ता से भवंती भवंती विक्षिप्त चित्त वाले साधक ये होते हैं वाले साधक साधक के के लिए लिए होते हैं से अब देखेंगे चित सामान्य स्वास्थ्य प्रक्रिया को नहीं कहा गया है की इच्छा और आवश्यकता के बिना ही तेजी से स्वास्थ्य स्वास जो चलता है इच्छा के बिना आवश्यकता के बिना हम जिस स्वास्थ्य तो तो हैं ले हमारे आवरनेस को क्या कहते हैं हिंदी में मुझे पता नहीं है को जागरूकता जागरूकता से हमारे अनजाने से जो स्वास्थ्य प्रश्न जाता है वो होता है स्वास्थ्य का विक्षेप वो होता है इच्छा और आवश्यकता के बिना नहीं नहीं वो आ, ये हमारे ये नहीं तो हमारे आवश्यकता होता है ये श्वार्ण का श्वार्ण हमारे स्वास्थ्य स्वास्थ्य में हमारा ध्यान हट जाता है और हम कैसे सांस लेते क्या करते हमको पता नहीं चलता वो अवस्था कहते विक्षेप क्योंकि जो प्राणायाम का लक्ष्य होता है हमारे स्वास्थ्य को लॉन्बिजिटिट भी करना है हाँ, और जब हम हम प्राणायाम से मन हट जाता है ऐसे साधारण अवस्था अवस्था में हमारे स्वास्थ्य बहुत छोटा हो जाता है वही अवस्था को विक्षेप कहते हैं स्वास्थ्य स्वास्थ्य प्राणायाम पर यदि नजर रखनी है तब इसको विक्षेद मान सकते हैं व्याख्याकारों ने तो सामान्य श्वास प्रश्वास को विघ्न नहीं, नहीं कहा क्योंकि प्राणायाम करने वाले भी प्राणायाम जिस काल में नहीं करते उस काल में तो विघ्न नहीं मानते ना इसको तो ऐसा प्राणायाम को ध्यान में रखकर ऐसा कर सकते हैं नहीं सामान ने सामान्य स्वास्थ्य प्रश्वास को विघ्न नहीं कहा बल्कि इच्छा और आवश्यकता के बिना जैसे कभी कभी देखा हुआ स्वास्थ्य भी तेजी से चलते ना लोगों के उस काल में प्राणायाम नहीं हो सकता है तो वही विघ्न हो जैसा तो उचित समझे आप लोग चलो अथे थे, अथे विक्षेपा अब्पाह ये विक्षेप एक्की समाप्ति में क्या है निरोध अभ्या है क्या हाँ हाँ समाचिक चित्त वाले साधक के नहीं होते हैं, हाँ ये विक्षेप इन विक्षेपों का अनुरोध करना चाहिए कैसे करना चाहिए ये अर्थ एसे विक्षेपा विक्षेप का एक विशेषण है समाधि कि समाधि के विरोधी इन विक्षेपों का हाँ, समाधि के विरोधी इन विक्षेपों का समाधि के विरोधी विक्षेप हैं समाधि के विरोधी इन विक्षेपों का और विक्षेप के साथ आने वालों का भी सबका विक्षेप जो व्याधि स्थान आदि से क्या कहेगा विक्षेप विक्षेप ले ले के साथ आने वाले दुख से सब लेना विक्षेप और विक्षेप साक्षेपो काम ता अभ्यास वैराग्य अभ्याम ताभ्याम अभ्यास वैराग्य अभ्याम एव उन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही निरोध करना चाहिए अब समाधि के विरोधी विक्षेपों का उन अभ्यास और वैराग्य से द्वारा ही निरोध करना चाहिए किसका निरोध करना चाहिए और किसके द्वारा या ऐसा लगा लेना कि उन अभ्यास और वैराग्य से द्वारा ही समाधि के विरोधी विक्षेपो का निरोध करना चाहिए ऐसा अर्थ कर दो क्या अभ्यास वैराग्य अभ्यास ए उन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही समाधि के विरोधी विक्षेप का और विक्षेप के साथ होने वाले दुख दौर मनुष्य आदि का निरोध करना चाहिए ठीक है हाँ? तो उसको वो जो है ना वो क्या है कि बार बार चिंतन करना ना ईश्वर में बार बार चित्त को लगाना वो भी एक अभ्यास है और पहले अभ्यास का लक्षण क्या गया था इसके पहले हाँ स्थिति के लिए यत्न हाँ, अभ्यास है चाहे वो ईश्वर में स्थिति के लिए यत्न हो या वह अन्य ध्यय में स्थित होने का यत्न हो दोनों ले लेंगे अभ्यास है। तो तरह उसमें अभ्यास दो आए ना तो उन दोनों में अभ्यास के विषय का उपसंहार करते हुए ये कहा जाता है यहाँ चाहे ले सकते हैं आप वाचस्पति के अनुसार तो ईश्वर प्रणिधान रूप अभ्यास लेना है है ना? ईश्वर प्रणिधान रूप अभ्यास का के विषय को ईश्वर के प्रणिधान रूप अभ्यास के विषय का उपसंहार करते हुए ईश्वर प्रधान रूप अभ्यास के विषय का यहाँ समापन होगा सभी अभ्यासों का यहाँ पर उपसंहार नहीं होगा अभ्यास को पूरे ग्रंथ में कहा है अभ्यास को पूरे पर ईश्वर प्रधान रूप अभ्यास के विषय का उपसंहार करते हुए या सूत्र कहा जाता है और भाष्पति में जो है ना अभ्यास से um. सभी अभ्यास लेना है चाहे वो ईश्वर प्रधान रूप अभ्यास हो अथवा अन्य ध्यय में लगाने का अभ्यास हो सभी अभ्यास लेना है जब सभी अभ्यास लेना है तब का उपसन से जो वह समाप्ति नहीं कर सकते हैं फिर तो संक्षेप करते हुए अर्थ किया है यदि अभ्यास पे रूप अभ्यास लेते हैं तो कर, तो वही समापन कर सकते हैं। और यदि सभी प्रकार के अभ्यास लेना है तो उपसंगण से क्या है संक्षिपण संक्षेप करते हुए ये कहा जाता है अब देखिए तत्वे एक तत्वाभ्यास तत्व से उन राष्ट्रेपों को दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए मतलब एक धेय का पुनः पुनः चिंतन करना चाहिए एक ढे का पुनः पुनः चिंतन हाँ उसके लिए समय भी चाहिए ना पढ़ने लिखने वाले तो इतने ज्यादा बिजी रहते हैं कि वह हो गया अभ्यास तो कहना ही क्या है ये पुस्तक वो पुस्तक ये पढ़ाई के समय तो अच्छी तरह पढ़ाई कर ले बाद में फिर थोड़ा हटना ही पड़ेगा समय तो देना ही पड़ेगा ना कुछ घंटा एक तत्व का अभ्यास कौन होता है पढ़ाई के समय ठीक है खूब पढ़ लो ठीक है पढ़ना चाहिए और बाद में समय देना ही पड़ेगा बाद में भी यदि वही प्रक्रिया बनी रही ना चौबीस तो घंटे वही चिंतन की पढ़ने की पढ़ाने की तो फिर कहाँ एक तत्व का अभ्यास हो पाएगा कुछ नहीं होगा अब देखो तो उन तो विच्छेदों को दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए अब इसको बताते हैं विच्छेदार्थम तत्प्र सिदार्थम कर्थ है विक्षेप प्रतिषेदार्थम की विक्षेप का प्रतिषेध करने के लिए या विक्षेप को दूर करने के लिए विक्षेप को दूर करने के लिए वह निरोधभ कर दूर करना चाहिए है ना, था ना? निरोध नीरो निक्षेप को दूर करने के लिए एक तत्वावलंबन है ना कि यहाँ पर देखेंगे ईश्वर रूप एक तत्व ईश्वर रूप एक तत्व में आलंबित चित्त का अभ्यास करना चाहिए एक तत्व से ईश्वर ले लेंगे वाचस्पति के अनुसार मैं बोल रहा हूँ नहीं तो दूसरे के अनुसार ईश्वर को भी ले सकते है किसी भी तत्व को ले सकते मान लो चंद्रमा में मन को एकाग्र करना है या किसी अन्य ढेर वस्तु में लगाना है है ना तो अब देखेंगे विक्षेप को दूर करने के लिए ईश्वर रूप एक तत्व में लगे हुए चित्त का अभ्यास करना चाहिए ईश्वर रूप एक तत्व में लगे हुए चित्त का अभ्यास करना चाहिए मतलब पुनः पुनः ईश्वर रूप एक तत्व में चित्त लगाना चाहिए पुनः पुनः ईश्वर रूप एक तत्व में चित्त लगाना चाहिए अब यहाँ पर जो है ना चित्त लगाना किसको लगाना चाहिए चित्त को तो जो चित्त वाहियों में जाता है उसको वाई विषयों से हटा कर किस में लगाना है ईश्वर में लगाना है तो ध्यान देना चित्त जो है स्थाई है क्षणिक नहीं है स्थाई चित्त है ऐसी चित्त की कभी घटाकार पटाकार नाना वृत्तियाँ होती रहती है कभी धे आकार की वृत्ति होती है कभी अन्य आकार की वृत्ति होती है तो उसको क्या करना है कि एक ही तत्व का चिंतन करना है तो एक तत्व का चिंतन करना है या एक तत्व में लगाना है किसको चित्त को तो चित्त कैसा है स्थायी है और बौद्ध विद्वान चित्त को कैसा मानते हैं क्षणिक तो प्रसंगता यहाँ पर बौद्ध मत रहा है वैसे व्यास भाषा में ऐसी बातें ज्यादा है नहीं पर यहाँ पर बौद्ध मत उपस्थित किया जा रहा है इतना फर्ज बच जाइए आप आपको जहाँ से छूटा है कि क्या को दूर करने के अब देखो यहाँ पर हमने बताया की चित्त एक है, है ना अब उस चित्र की विषयाकार वृत्तियाँ भिन्न भिन्न होती रहती है देखो क्षण क्षण में अलग अलग वृत्ति होती है क्षण क्षण में वृत्तियाँ बदलती रहती हैं तो बदलती कौन है और चित्त बदलता है क्या चित्त एक ही है एक ही चित्त की अनेक प्रकार की वृत्तियाँ होती हैं। तभी क्या, क्या कहा जाता है चित्त को एकाग्र करो चित्त को एकाग्र करो मतलब उसकी एकाकार वृत्ति करो उसकी किसकी एकाकार वृत्ति और यदि चित्त क्षणिक हो क्षणिक चित्त तो एक ही क्षण रहेगा अगले क्षण रहेगा तो जो अगले क्षण रहेगा ही नहीं उसको एकाग्र करने की कोई बात हो सकती है भाई यदि जब चित्त स्थायी होता है कि एक ही चित्त हमेशा रहता है तब ये बात आती है कि साधक को चाहिए अपने चित्त को एकाग्र करे और यदि चित्त एक ही क्षण रहे तो एकाग्र करने की बात आएगी तो चित्त एक ही क्षण जिसके मत में रहता है तो एक ही क्षण जो चित्त रहेगा तो उसकी क्या है की एक ही विषय को जानेगा एक ही विषय के आकार का होगा तो एकाग्र तो है ही क्षणिक चित्त समझते हैं कि उत्पन्न हुआ और नष्ट हुआ उत्पन्न हुआ और न्याय मत में जो जो वस्तु आत्मा के विशेष गुण है बुद्धि सुखा द्वेश् धर्माधर्म संस्कार को छोड़कर तो ये जो बुद्धि सुब्दू की इच्छा देश प्रियन ये क्षणिक है क्षणिक है मतलब तृतीय क्षण वृत्ति ध्वस्त प्रथम क्षण में सुखादिवृत्तियाँ उत्पन्न होंगी द्वितीय क्षण में स्थित होंगी और तृतीय क्षण में ये नष्ट होंगी इनका ध्वंस होगा अब बुद्ध मत में जो है ना उत्पत्ति क्षण और धंस क्षण स्थिति नहीं मानते वो ऐसा है तो अब बौद्ध मत में क्या चित्त क्षणिक है तो जो क्षणिक है मान लीजिए एक चित्त ने इसको विषय किया नष्ट हो गया और फिर इसको विषय करने वाला दूसरा चित्त या इसको बार बार ये विषय बन रहा है तो बार बार विषय करने वाला एक ही चित्त है बुद्ध मत में हाँ अनेक चित्त उत्पन्न हो रहे हैं प्रत्येक क्षण में वो इसको विषय कर रहे हैं पंक्ति लगाएंगे मात्रम यस तू प्रतियतम प्रत्यय मात्र क्षणिकम चित कर मते कि मत में किसके मत में या जिस बौद्ध के मत में तू कार्य करेंगे यस मते कि मत में चित्त चित्तम क्षणिकम चित्त क्षणिक है चित्त कैसा है क्षणिक है और प्रत्यक्ष नीतम का अर्थ है प्रत्येक विषय के प्रति नियत है प्रत्येक विषय के प्रति प्रत्येक विषय के प्रति नियत मतलब क्षणिक चित्त एक क्षण रहेगा उस चित्त ने इसको विषय कर दिया फिर बाद वाले चित्त ने इसको विषय किया या दूसरे को विषय किया तो हर ए, हर विषय के आकार का एक ही चित्त होता है या अलग अलग चित्त होते हैं तो उनके अनुसार चित्त कैसा है प्रत्यक्ष नियत है कि प्रत्येक विषय के प्रति नियत है मतलब प्रत्येक विषय के प्रति निश्चित है प्रत्येक विषय के प्रति निश्चित है मतलब हर विषय के प्रति अलग अलग चित्त है हर विषय के प्रति मतलब हर वस्तु को विषय करने वाले अलग अलग चित्त है यही है तो प्रत्यक्ष नियतम का अर्थ प्रत्येक विषय के प्रति नियत और चित्त कैसा प्रत्यय मातृ प्रत्यय मात्र का अर्थ है वृत्ति मात्र क्या होता है ज्ञान या वृत्ति और उनके यहाँ क्षणिक चित्त है और क्षणिक कौन होती है वृत्ति तो वृत्ति मात्र चित्त है तो वृत्ति मात्र चित्त है तो वृत्ति का आश्रय तो उनके यहाँ चित्त नहीं हुआ ना कुंती लगाएंगे तू यश करेंगे यश मते मते का अध्ययन कर लेंगे किंतु जिसके मत में चित्त क्षणिक है ए, प्रत्यर्थ नियतम प्रत्येक विषय के प्रति नियत है तथा वृत्ति मात्र है तो तस् है ना यश से जिसको लिया था उसी को तस्व से लेंगे तो यहाँ पर क्या कहेंगे तस्व मते उसके मत में सर्वम चित्तम एकाग्रम यो कि सभी चित्त एकाग्र ही है क्षणिक चित्त है ना तो सर्वम का प्रयोग क्यों किया कि क्षणिक चित्त तो बहुत से है ना, तो जब बहुत से चित है क्षणिक तो प्रत्येक विषय के प्रति नियत है तो जब क्षणिक चित्त को मानेंगे तो एक चित्त एक ही वस्तु को विषय करेगा या अलग अलग वस्तुओं को विषय करेगा तो एक चित्त एक वस्तु को विषय कर रहा है तो वो चित्त एकाग्र हुआ की बिग्र हुआ एकाग्र हुआ है ना तो कहते हैं है कि उसके मत में तो ये आप बता रहे कि आ, तो है की बुद्ध मत क्षणिक कोई आकार नहीं है तो जो सुना हो बोलो वो जिस वस्तु के बोलो देखता है हमारा आंखें और हम जो सब इंद्रिय के माध्यम से जो चीज को ग्रहण करते हैं हमारे चेहर इस करके का ग्रहण कर लेता मोबाइल है देखो ये, ये बताया था ना की चित आकार तो इसकी याद भी आती है न तो इसकी याद आती है तो क्या है इसका प्रतिबिंब आ जाता है ना चित्त में तो चित्त क्या होता है की विषय के आकार का हो जाता है विषय ऐसी संबंधित होकर के विषय के आकार का हो जाता है चित्त और बौद्ध मत में चित्त कैसा माना जाता है क्षणिक माना जाता है तो क्षणिक चित्त एक ही वस्तु से संबंधित होगा कि अनेक वस्तुओं से संबंधित होगा तो जो एक क्षणिक चित्त जिस पक्ष में है उस पक्ष में चित्त एक ही विषय से संबंधित होता है तब तो एकाग्र हो ही गया तो एकाग्र होने का प्रयासी व्यर्थ है ये बाद में प्रश्न आप कर सकते हैं आप अपने प्रश्नों को ध्यान रखना चाहे नोट कर लेना आपको ये ये भाष्य हो जाए तो एक साथ आप ये सब प्रश्न बता देंगे आप उसमें नोट करते रहिए हाँ ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्या है की तस्पाठ है तस्कार उसके मत में सर्वम चित्तम एकाग्रम यो सभी चित्त एकाग्र ही है नास्त योगिप्तम विक्षितम चित नास्तो की विक्षिप्त चित्त है ही नहीं विक्षिप्त चित्त है ही नहीं तो मतलब है जब चित्त विक्षिप्त है ही नहीं तो उसमें एकाग्रता का प्रयासी वर्ष उसके मत में एकाग्रता का है ये मतलब है और यदि पुनः सर्वता अर्थे तदा इत्यतो न अब यदि यदि ऐसा माना जाए कि ध्यान देंगे कि सब और से हटाकर चित्त को एक में लगाया जाता है सब और से हटाकर चित्त को एक में लगाया यदि ऐसा कहना चाहे कि सब ओर से हटाकर चित्त को एक में लगाया जाता है तब होता है वह एकाग्र तो ध्यान देना बौद्ध मत के अनुसार ये कहते बनेगा क्या <coughs> सब ओर से हटाकर चित्त को एक में <coughs> लगाया जाए तब एकाग्र होता है तो सब ओर से किसको हटाएंगे जो सब में लगा होगा सब ओर से हटाकर एक में एक सब और से हटाकर एक दे में किस चित्त को लगाया जाएगा जो सब में लेकिन क्षणिक चित्त जो सब में लगा है वही एक में आ पाएगा वापस नहीं हो पाएगा तो जो सब में लगा चित्त है उसी को वहां से हटाकर फिर आप एक में लगा रहे हैं इसका मतलब क्या है कि वो क्षणिक नहीं।, नहीं है और दूसरी बात क्या है कि प्रत्येक विषय के प्रति नियत भी नहीं है क्योंकि अन्य में लगा है और फिर एक धेय में लगा रहे हैं इसका मतलब उसका पहले कोई दूसरा विषय है बाद में दूसरा धेय विषय बनेगा तो हो पाएगा और तो पंक्ति लगाएंगे यही बताते हैं यदि पुनः कर, कर, कर सर्वता प्रत्याहृत की सब ओर से हटाकर एक स्मिन अर्थ समाधि एक धे में लगाया जाता है इदम चित्तम इस चित्र को सब ओर से हटा करके एक धे में लगाया जाता है तदा भगवती एकाग्रम तब चित्त एकाग्र होता है तब चित्त क्या होता है तो यदि यदि कहा है ना मतलब यदि ऐसा कहना चाहे तो करते ऐसा कहने से न प्रत्यक्ष नियतम वो प्रत्येक विषय के प्रति नियत नहीं कहा कह जा सकता है यदि बहुत ऐसा कहना चाहे तो भाष्यकार कहते हैं तो वो प्रत्येक विषय के प्रति नियत नियत नहीं कहा जाता है क्यों जो दूसरे विषय में है उसको ध्य में रहे है तो प्रत्यक्ष प्रत्येक विषय के प्रति अलग अलग चित्र तो नहीं हुआ प्रत्यक्ष नियत नहीं हुआ वो नहीं हुआ ऐसा योपि सदृष्प्रत्यय प्रवाहेण ओम पूर्ण मद पूर्ण पूर्णम पूर्णतः पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्य कितने दिन का है अभी?